द्रम कर देता भद्रं पशेवा क्षेत्र स्थिर ओ शांति अथर्वेदी पांडुक सप्तम मंत्र के ऊपर कुछ आरंभ आरमुग होगा भाष्य आरंभ हुआ मंत्र का अर्थ तो आगे जाकर के होगा पहले कुछ शंका समाधान है इस सिद्धांत कह रहे थे यदि ये जो तुरय आत्मा तीनों आत्माओं से यदि अतिरिक्त तो हो तो फिर तीनों आत्माओं के प्रतिषेध जो विज्ञान रहे ना प्रज्ञा विज्ञान के माध्यम से उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती वही है आत्मा माने उपाधि विशिष्ट दशा है और वो निरुपाधिक अवस्था है निरुपाधिक अवस्था है ये तीनों अवस्थाएं उपाधि विशिष्ट है आत्मा वही है <coughs> चर <coughs> यदि भेद हो तो हो नहीं सकेगा ऐक्य हो ही नहीं पाएगा फिर उपदेश किसी और को देना और उद्देश्य कुछ और होना ऐसे आ जाएगा भेद नहीं है औपाधिक भेद है वास्तविक भेद नहीं कर रहे थे ठीक है देखिए भेद पक्ष पक्षेत यथोक्त दोष वशात्म संभवती तरी भेद पक्ष यदि दोष दिया आपने यदि भेद हो तो भाष्य में कहा यदि त्रिअवस्था आत्मविलक्षण तुल्य अन्य यदि तीनों अवस्थाओं से विशिष्ट आत्मा से तुल्य यदि अन्य हो तो तत्प्रतिपति द्वारा भागा उसकी प्राप्ति के द्वारा माध्यम कोई भूलेगा नहीं उन्होंने से शास्त्रों पदेश अनर्थक्यों शास्त्र का उपदेश अनर्थ होगा ये सिद्धांत ने अथवा शून्यतापत्य जो आत्माएं प्राप्त थे तीनों का तो निषेध कर देगा कौन नान प्रमा आदि मंत्र निषेद करेगा नंद प्रग्ञ प्रज्ञा के द्वारा निषिद्ध हो जाएंगे और आत्मा ही अनर्थता हो जाए उसका प्रतिपादन न हो सके तो इसलिए भेद नहीं है एक ही है भेद नहीं है अभी औपाधिक अवस्था में है उपाधि रहित को तूरीय कहा जाता है वो आप आत्मा है ऐसा कहा यह टीका विदिशंका है भेद पक्षेद यथोक्त दोषव सात न संभवती तरी माँ बहुत भेद पक्ष यदि जो दोष बताया आपने शास्त्र अमर्थ के दोष भेद पक्ष में और दूसरा शून्यता की आपत्ति शून्यवाद की आपत्ति प्राप्ति यदि दोष के कारण से भेद पक्ष नहीं हो सकता हो तो उत्तर माह मत हो भेद पक्ष अवेद पक्ष भी कथम निर्भह अभेद पक्ष भी तो कैसे करेगा ये जो अंत प्रज्ञादी विशिष्ट आत्मा और तुरी आत्मा एक कैसे होगा अभेद पक्ष तो उपाधि विशिष्ट है सब और वो उपाधि रहित है नंगा है कैसे होगा अभेद पक्ष उसका निर्वाह कैसे होगा यही संग्रह अवैध पक्ष भी कथम निर्वाह यदि चेत ऐसा यदि शंका उठाए तो तत्व स्थिति में सिद्धांत पूछते हैं कि हम फलम परिव्य अवैध पक्ष कैसे हो सकेगा करके जो तुम शंका उठा रहे हो क्या फल के ऊपर आक्षेप करते हो फल नहीं हो पाएगा अवैध पक्ष नहीं करना चाहते हो अथवा किम प्रमाणांतरम अथवा अन्य प्रमाण का विषय होगा ये सिद्ध करना चाहते हो तूर्य कोई अन्य प्रमाण का विषय होगा ये कहा अथवा साधनांतरम अन्य साधन कोई हो या तो लय रूपी साधन से उसकी प्राप्ति होनी है विश्व को तेजस में लय करना है तेजस को प्राग्ञ में, में ये समस्ती में जो विश्व तेजस प्राग्ञ है उनको विराट हिरण्य गर्भ और ईश्वर तो रूप से लय करते करते तूर्य में जाना है अन्य साधन इस साधन की अपेक्षा अन्य कोई साधन चाहते हो ये सिद्धांत पूछ रहे हैं विकल्प आज है प्रथम पक्ष तो हो नहीं सकता है माना पक्ष में फल नहीं है ये बात नहीं है फल है इनका निश्चित माध्यम से उस उसकी उपलब्धि हो जाएगी फल है की उपलब्धि हो जाएगी फल है फल का आक्षेप नहीं कर सकते ये सिद्धांत कह रहे हैं ठीक है टिप्पणी तीन नंबर टिप्पणी प्रमाणांतरम फल के ऊपर आक्षेप है तुम्हारा अथवा प्रमा, अन्य प्रमाण के विषय में उसके लिए क्या प्रमाण रहेगा ये तो निषेध करने वाले हैं प्रमाणे नाम तो प्रदि क्या करेंगे तेज्व तेज्व को कर देंगे? ये तो करेंगे नका लगा करके कहा लगा बोला हुआ है। तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या प्रमाण है ये पूछना चाहते हो तूर्य के लिए अथवा अन्य प्रमाणांतरमों ने टिप्पणी कहा शास्त्र अपेक्षा है प्रमाणांतरण शास्त्र तो है यही बता दिया है नाम तो प्रज्ञ नज्ञा शास्त्र है इसके अपेक्षा प्रत्यक्षादि प्रमाण उसके लिए चाहिए ये चाहते हो के लिए अच्छा और साधनांतर क्या है लय चिंतन विधान लय चिंतन विधया सा विशिष्ट रूपापेक्ष लय चिंतन की विवक्षा से हम तैयार कर रहे हैं लय के माध्यम से जाना है तूर्य पर पहुंच देखे लय करके जाना है विश्व को तेजस में तेजस को प्राग्ञ में प्राज्ञ को तूर्य में तो लय चिंतन जो विधान है उस प्रकार से वो एक तो साधन ही है इस अपेक्षा दूसरे जो विश्वादि विशिष्ट रूपा अपेक्षा विश्वादी विशिष्ट रूप के जो लय के की विधान की अपेक्षा से अन्य साधन कोई ऐसा साधन की आवश्यकता है तूर्य को जानने के लिए या प्रत्यक्षादि प्रमाण के जानने की आवश्यकता है कहना चाहते हो क्या कहना चाहते हो फल नहीं मिलता है ये बोलना है अथवा अन्य प्रमाण आवश्यकता है कहना चाहते हो अथवा अन्य साधन की अपेक्षा यह कहना सिद्धांत तीन विकल्प किया है उनमें से प्रथम का कर, खंडन करते हैं यह कहा प्रथम के लिए खनन करते हैं क्या ये तीनों का निषेध के माध्यम से तुरिया की प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसा बोलते हो क्या कहते प्राप्ति हो जाती है एक भाष्य में कहा रज्जुरिबा रज्जुरिबा रजु रिव भी विकल्प मानहान जैसे रज्जु अज्ञान अवस्था में अज्ञात विशिष्ट होकर के अज्ञान विशिष्ट अवस्था होकर सर्पादि के रूप में विकल्प है विवर्त है रज्जू का रश्मि सर्प जलधारा माला भूचित्र लाठी आदि के रूप में विवर्त है अभी उस में है है में तो तो रूप में दिखाई दे रही रज्जू अज्ञान के ये दृष्टांत है रज्जु रिवा सर्पादि में विकल्प आना रज्जु रिवा जैसे सर्पादि के माध्यम से विकल्पित होने वाले परिवर्तित होने वाले विवर्त होने वाले रज्जु के समान शुद्ध आत्मा विश्वादी रूप है जैसे रज्जु सर्पादी रूप में हो जाते अज्ञात अवस्था में उसी प्रकार जो तुरीय आत्मा, आत्मा है शुद्ध आत्मा वही अभी विश्वादी रूप नहीं है रज्जु रिवर सर्पादि भी विकल्प माना रज्जु रिवर सर्पादी के माध्यम से विकल्पित तो होने वाले जो रज्जु है अज्ञात रज्जु है वो ज्ञात रज्जु नहीं है वो जो रज्जु है थान त्रय आत्मा एक जो रशी जब सर्पादी रूप में देखते हैं फिर भी रशी तो रशी ही है रज्जू वहां अतिरिक्त नहीं है रज्जू ही है सर्पादी काल में भी रज्जू ही है इसी प्रकार तीनों स्थानों में भी आत्मा एक ही है आत्मा एक एवं कोई आत्मा ही है शुद्ध आत्मा ही अभी विवर्तित रूप में है उपाधि विशिष्ट रूप में है कि वह आत्मा आत्मा ही एक ही आत्मा है तीनों स्थानों भिन्न आत्मा ही है यह सिद्धांत अंत प्रज्ञात न विकल्प्य थे वही जो एक ही आत्मा निर्विशेष आत्मा वही अंत रूप से विकल्पित होता है अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा रूप से विकल्पित होता रहा है <coughs> स्वप्रवस्था में अंत रूप में है जागरूक में बहिष्प्रज्ञा रूप में है सुसुप्ति में प्रज्ञा रूप होने वाला वही निर्विशेष आत्मा ही है अज्ञान विशिष्ट होकर के ऐसा जाता है जैसे रज्जु ही सर्पा रूप दिखाई पड़नी है रज्जु रज्जु है रज्जू छोड़कर कुछ नहीं है वैसे एक ही आत्मा है ये नहीं कि भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं रज्जु रेव सर्पादी भी विकल्प जैसे रज्जु सर्पादी के माध्यम से विकल्प होने वाली रज्जु वो रज्जु एक ही होती है ठीक इसी प्रकार स्थान तय भी ये जो जाग्रत स्वप्न सु तीनों स्थानों में आत्मा एक है एक ही आत्मा है भिन्न भिन्न आत्मा मत समझे एक ही आत्मा अंत प्रज्ञा दिन विकल्प थे एक ही आत्मा है वह अंत प्रज्ञा बिस्या प्रज्ञाघन रूप से विकल्पित होता है विवर्त होता है उसका आत्मा का विवर्त है आत्मा में कुछ हुआ नहीं भाषता है, ये है। में आत्मा बिगड़ता नहीं है आत्मा तो आत्मा ही है जैसी बिगड़ती नहीं सर्वे के लिए केवल दृष्टि बिगड़ जाती है विवर्त है परिणाम में वस्तु बिगड़ जाता है जैसे दूध का दही होना है कि विवर्त में वस्तु ज्यो का त्यो होगा किन्तु दृष्टि बिगड़ जाती है अज्ञान के कारण दूसरी वस्तु रूपांतर में दिखाई पड़ना भी है। जब ऐसी अंत प्रज्ञा रूप से विवर्तित तो होता है जब अंत प्रज्ञा तो, तो दिखने लगा जैसे रसी में सर्प दिखने लगा तो क्या करना पड़ेगा सर्प का निषेध करना पड़ेगा सर्प का निषेध करने से रजु समझ में आ जाएगी ठीक इसी प्रकार यहां भी जिस रूप से आत्मा विवर्तित हो रखा है अंत प्रज्ञात रूप से उस रूप का निषेद करना हो गया इसलिए वाक्य तथा अंत प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकाल जब अंत का प्रतिषेध विज्ञान है ना अंत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ जन्य जो विज्ञान होगा इस मंत्र में जो कहा अंत का निषेध करने वाला मंत्र है ये आत्मा अंत प्रज्ञा नहीं बहिष्प्रज्ञा नहीं उत्तप्रज्ञा नहीं इत्यादि कहा तब अंत प्रख्या प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकाल मतलब प्रतिषेध विज्ञान है ना अंत प्रज्ञ ये जो ज्ञान होगा आत्म संबंधी ज्ञान वो जो विज्ञान का प्रमाण समकाल समकाली अनर्थ प्रमाण निवृत्ति लक्षण फलम परिसम जैसे वह सर्प का निषेध करते हैं तो भयाली जो अनर्थ थे वो निवृत्ति हो जाती है सर्पजन्य जो भय होता था उस अनर्थ की निवृत्ति होती है ठीक इसी प्रकार यहां भी जब अंत प्रज्ञा रूप से विवर्तित आत्मा का अंत प्रज्ञा तत्व आदि का खंडन कर देंगे निषेध करेंगे तो आत्मा में प्रपंच से होने वाला अनर्थ भय निवृत्त प्रपंच रूपी जो अनर्थ भिवृत्त हो जाता है फल है एकत्र तो विज्ञान का फल है ये कहा अनर्थ प्रपंच निवृत्त लक्षण फलम परिसम परिस हो जाता है यदि प्रमाणांतरम साधनांतरम प्रमाणान्तर साधना आंत्रम उस काल में तुरय आत्मा को जानने के लिए फिर अन्य प्रमाण अथवा अन्य साधन के अन्वेषण नहीं करना चाहिए अन्य साधन को ढूंढना नहीं चाहिए बस केवल इनका निषेध के माध्यम से वो उसकी उपलब्धि हो जाती है जैसे सर्व का निषेध करने से रस्सी पाई जाती है रसी मिल जाती है इसी प्रकार ये तीनों आत्माओं का निषेध करने पर अधिष्ठान बचेगा और उसका ज्ञान हो जाता है उसके लिए अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं अन्य साधन की भी अपेक्षा नहीं ये विलय करना है यूनिवर्स विलय रूपी साधन है विश्व को तेजस में तेजस को प्राग्ञ में प्राग्ञ को पूरे मुकिल करना है ये बता दें टीका देखें यथा रज्जु अधिष्ठान भूता भूता है भूता है भूता होना चाहिए रज्जु स्त्रीलिंग वाचक शब्द है यथा रज्जु अधिष्ठान भूता है। जैसे रज्जु सर्प आदि जो विकल्पित हो जाते हैं उसके लिए अधिष्ठान भूता है अधिष्ठान स्वरूप है रज्जू भूतम स्वरूप यथा रज्जुर अधिष्ठान भूता सर्प धारा आदि भी विकल्पित सर्प जलधारा आदि सर्प है जलधारा है भूक्षिद्र है यष्टी है इत्यादि रूप से माला है इस रूप से विवर्तित हो जाती है एक विवर्त है रज्जु विकल्प विकल्प थे मैंने विवर्त हो जाता है रजु इन इन रूपों में दिखाई पड़ता पड़ जाता है पड़ जाती है कहा रज्जु यथा रज्जूर अधिष्ठान भूता जो सर्पादि कल्पना होती है उसके अधिष्ठान रज्जु है रजिस्टान स्वरूपाज अधिष्ठान अधिष्ठांत स्वरूपा रज्जु सर्प धारादि विवर्पित सर्प या जलधारा आदि रूप से विवर्तीत हो जाती है ठीक इसी प्रकार तथा यहाँ भी ऐसे संबंध एक आत्मा आत्मा आत्म एक ही है ये नहीं की प्राज्ञा अलग है और तुर्य अलग है इत्यादि वही आत्मा है अधिष्ठान भूत आत्मा एक ही है जहाँ ये तीन अवस्था विशिष्ट आत्मा विकल्पना हो रही है तथा एक आत्मा स्थान भी जो तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो तीनों स्थानों है तीनों स्थानों में यदा जब अंत प्रज्ञी हो वह आत्मा अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा आदि रूप से विकल्पित हो रहा है एक ही आत्मा है जैसे रज्जु ही अनेक रूप में विवर्तित तो हो जाती है अज्ञान दशा में उसी प्रकार वो आत्मा भी अज्ञान दशा में अनेक रूप में दिखाई दे रहा है टिप्पणी विवर्त तो है, तो है।, है परिणाम मत समझ रहा आत्मा बिगड़ करके अंत प्रज्ञा बने मत समझना रज्जु बिगड़ती नहीं सर्व देखने के लिए दृष्टि बिगड़ जाती है विकल्पमान जैसे विकल्पमान आत्मा एक ही आत्मा बहुधा भाषते रूप से अनेक प्रकार से भाषित होता है जैसे आदि रूप से अनेक रूप में भाषित हो जाती है ठीक इसी प्रकार वो आत्मा एक ही आत्मा अंत प्रज्ञा वायस्प्रज्ञा प्रज्ञा वन इत्यादि रूप से होता है अज्ञान विशिष्ट अवस्था में जब ऐसी स्थिति हो गया आत्मा अनेक रूप में भाष रहा है तब कहते तद अनुवादेना फिर उसके बाद उसका अनुवाद के द्वारा अंत प्रज्ञा निषेध उसका इसी का अनुवाद करेंगे जो अंत प्रज्ञा वैश्विक अनुवाद के माध्यम से निषेध करें तद अनुवाद एवं उसी का आत्मा का ही अनुवाद करके अंत प्रज्ञवादि प्रतिषेध जनितम यमाण रूप जो अंत का निषेध करने वाला जो ज्ञान है प्रमाण रूप ज्ञान ना अंत प्रज्ञ नये मंत्र से जो ज्ञान होगा प्रमाण जन्य ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान है हो गया विज्ञान जो तद उत्पत्ति समकाल में जब विज्ञान उत्पन्न होगा उसी काल में ही क्या होगा आत्मनि अनर्थ निवृत्ति रूपम फलम सिद्धम आत्मा में जो प्रपंच रूपी अनर्थ की प्राप्ति है वो उसकी निवृत्ति रूपी फल मिल जाएगा प्रपंच निवृत्ति हो जाएगा फिर न मैं कश्चित न हम कषित ऐसी बुद्धि में पहुंच जाएगा मेरा कोई नहीं मैं किसी का नहीं ऐसी बुद्धि में पहुंच जाएगा विज्ञान उत्पत्ति समकाल विज्ञान उत्पत्ति समकाल में ही आत्मनिय अनर्थ निवृत्ति रूपम फलम सिद्धम आत्मा में जो अनर्थ प्रपंच रूपी जो अनर्थ था विश्व प्रज्ञा होना तेज सादी होना जो प्रपंच था उसके निवृत्ति फल मिल जाएगा सिद्धमी थी न फल फल परिनोगो अवकाशमान इत्यादि इसलिए फल में आक्षेप नहीं कर सकते परिनोगों का था आक्षेप फल संबंधी आक्षेप नहीं कर सकते अब दो रह गए प्रमाणांतर या साधनांतर उसके लिए आगे बोलते हैं पूर्वाजी बोलता हमारा महाराज शब्दजन्य जो ज्ञान होता, होता है ना परोक्ष ज्ञान होता है जैसे स्वर्गो अस्थि बोलते हैं स्वर्ग है प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष ज्ञान है ये भी जो भी ये जो शब्दजन्य ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान होगा महत प्रज्ञादि के द्वारा जो ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान होगा तो आत्मा के अपरोक्ष करने के लिए और कोई प्रमाण की आवश्यकता है कहना है कहते हैं पुरवादी की प्रशंका है शब्द से परोक्ष ज्ञान हेतु तो। शब्द जो है अपने विषय के साथ संबंध रखता हुआ हर शब्दों का एक विषय होता है जैसे स्वर्गो अस्थि बोलते थे सा सा रा व इत्यादि मिलकर के स्वर्ग बनता है शब्द है वो और उस विषय एक लोक विषय है शब्द तो, से परोक्ष ज्ञान है शब्द का नियम क्या होता है अपने विषय के साथ संबंध करता हुआ परोक्ष ज्ञान का कारण बनता है शब्द शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है शब्द से संश्रिष्ट परोक्ष ज्ञान हेतु शब्द से अपने विषय के साथ संबंध रखता हुआ परोक्ष ज्ञान वाला जो शब्द होता है उसका असंश्रिष्ट परोक्ष ज्ञान हेतु तो होगा जो किसी के साथ संबंध रखा रखे हुआ एका आत्मा का ज्ञान होना वो संभव नहीं शब्द से असंश्रिष्ट आत्मा संसर्ग शून्य आत्मा का ज्ञान कराना शब्द की गति नहीं परोक्ष ज्ञान करेगा तो किसी के साथ संबंध करके करेगा अहेतुआ ज्ञान अहेतुत्व yeah. तुरिया ज्ञान प्रमाणांतरम mm. अष्ट इसलिए तुरिया के ज्ञान में नांत प्रज्ञाति के द्वारा तीन का निषेध हो जाएगा तीन आत्मा का तो निषेध हो जाएगा लेकिन के ज्ञान के लिए अन्य प्रमाण चाहिए क्यों शब्द से ज्ञान यदि होना है तो संश्रेष्ट ज्ञान होगा संबद्ध ज्ञान होगा वो असंग है सूर्य के लिए अन्य प्रमाण बुणना चाहिए यदि पक्ष प्रत्याह इस पक्ष का भी खंडन करते हैं है चिंता टिप्पणी दो नंबर की है, है अनुयोगित्व प्रतियोगित्व कर्मत्वादि रूप संसर्ग विषि तत्सृष्टम तद तत विषयकम य परोक्षम तत् हेतु संसृष्ट का अर्थ करते हैं अनुयोगित्व प्रतियोगित्व शब्द और अर्थ का संबंध होगा शक्ति जिसको बोलते हैं बीच में शक्ति कहते है यह शब्द के शक्ति अमुक अर्थ में ऐसा ज्ञान होता है तभी वही अर्थ पकड़ा जाता है इसको शक्ति कहते हैं शब्द और अर्थ दोनों में रहती है शक्ति अर्थ में रहेगी विषयता संबंध से शब्द में रहेगी निरपक्षता संबंध से शक्ति दोनों का जो संबंध है शक्ति इस शब्द का यह अर्थ होता है ऐसा अन्य अर्थ नहीं होता एक एक अर्थ में एक एक शब्द का शक्ति निहित है अर्थ के साथ निहित है तो टिप्पणी में कहा अनुयोगित्व प्रतियोगी वो जो संबंध शक्ति है वहां बीच में शब्द और अर्थ के बीच में जो शक्ति होगी उसके एक अनुयोगी होगा एक प्रतियोगी होगा शब्द <coughs> के तरफ ले जाएंगे तो विषय हो जाएगा अनुयोगी शब्द हो जाएगा तो प्रतियोगी ऐसा अनुयोगित्व तो प्रतियोगिता कर्मत्व तो आदि रूपये उसका कोई विषय होगा कर्म होगा विषय होगा ऐसा जो संसर्ग विशिष्टम यथ संस्कृष्ठ ऐसे ज्ञान होगा शब्द जन्य ज्ञान होते समय में शब्द होगा अर्थ होगा संबंध होगा तीन का संश्रिष्ट मिला हुआ ज्ञान होता प्रमाण प्रमुख ज्ञान के लिए तो अन्य कोई प्रमाण चाहिए ये तो शब्द जन्य ज्ञान हो रहा है कौन नज्ञवादी ये पूर्वादी की शंका है संसर्ग विशिष्ट तत्सृष्टम तद विषय कम यद परोक्षम और संश्रिष्ट जो होता है मान संश को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा माना शब्द संबंध अर्थ तीनों का संबंध करके कहने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान होता है तो परोक्ष ज्ञान शब्द जन्य ज्ञान परोक्ष होता है और आत्मा अपरोक्ष ज्ञान का विषय है तुरी आत्मा तो अन्य प्रमाण कहना पड़ेगा यह नान्त प्रज्ञमा आदि के अपेक्षा अन्य प्रमाण की आवश्यकता नंत प्रज्ञा के नांत द्वारा तो विश्व तेजस् का निषेध होगा तूर्य को बदलाने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता होगी ये पूर्वादि की शंका है टिप्पण में और आगे इसको स्पष्टीकरण करते हैं शब्द के अनुयोगी प्रतियोगि होते हैं जैसे गांव आना ऐसा कोई शब्द बोला गाय दूर में गई है गुरुजी ने कह दिया शिष्य को जाओ गाय को लाओ ऐसा बोला गाम आना यो ऐसा शब्द बोला जा रहा है परोक्ष है आने क्रिया भी परोक्ष है और गो भी परोक्ष है यह शब्द से ज्ञान होता है कहा गाम आना इत्यादि शब्दों ही तथापिधम ज्ञान होने परोक्ष ज्ञान ही पैदा करता है गांव आने सुनने पर उसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता सुनेगा फिर जाएगा गाय कहीं पड़ी है तब लाएगा अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता शब्द ठीक इसी प्रकार यहां भी शब्द जन्य ज्ञान है हो नहीं पाएगा अपरोक्ष करने के लिए तूर्य के लिए अन्य कोई प्रमाण की आवश्यकता है यह पूर्वादि की क्षमता है इसको खंडन करते हैं भाष्य में कहा तूर्यादिग में प्रमाणांतरम साधनातरम्रगम तूर्य को जानने के लिए ये तीनों का निषेध करने के बाद तूर्य को जानने के लिए अन्य प्रमाण को अन्वेषण नहीं करना चाहिए उसी से काम चल जाएगा जैसे रज्जू जो विवर्त थे इसमें सर्पादी रूप में सर्पादी का निषेध करने से रज्जू का ज्ञान अपरक्ष ज्ञान हो जाएगा वहां नहीं कि रज्जू के लिए फिर दूसरा प्रमाणी की आवश्यकता हो नायन सर्प कहने काम चल जाएगा ठीक इस प्रकार है ये बताएं ठीक है देखे तस्य ही साक्षात्कार है जो तूर्य के साक्षात्कार में तत् मान तूर्य साक्षात्कार है न शब्द अतिरिक्त प्रमाणं अन्वेष्यम उसको शब्द से अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अन्वेषण नहीं करना चाहिए शब्द से ही होगा क्यों शब्द से विषयाानुसार प्रमाण हितुत्व देखो भाई शब्द के ऐसे का हेतु ऐसा कारण है शब्द ज्ञान का हेतु होता है कभी परोक्ष ज्ञान का हेतु होता है कभी अपरोक्ष का होता है विषय के विषय सान्निध्य में हो अपरोक्ष ज्ञान का कारण बन जाता है शब्द और विषय दूर, दूर में हो तो परोक्ष ज्ञान का कारण बनता है जैसे स्वर्गम अस्ति परोक्ष ज्ञान का कारण बनेगा दशमस्त तो मसीद बोला जाता है जहां वहां अपरोक्ष ज्ञान होगा कि परोक्ष ज्ञान होगा सब दशेगा जब दस व्यक्ति नदी पार कर रहे थे नदी पार करने के बाद में मन में आया कि भाई सब लोग हैं कि नहीं गिनो एक खड़ा होता है गिनता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मौत अपने को गिनना भूल जाता है नऊ मिलते हैं फिर दूसरे गिनता है वैसे होता है हर व्यक्ति अपने को भूल जाता है नऊ ही है और कौन गया नदी में बह गया पता नहीं एक बह गया रोने लग गए सब नीचे से कोई एक व्यक्ति आ रहा था तो उसने कहा क्यों रो रहे हैं पूछा तो क्यों रो रहे बोला हमारे एक साथी बह गया कितने लोग आए थे मैंने तो हम दस थे अभी नौ हैं कौन बहा ये भी नहीं पता और ऐसा उसने कहा दशमो अस्ति पहले ऐसा बोल दिया दशमा है उनको परोक्ष ज्ञान हो गया नीचे से आया है नदी में बहता गया किनारा लगा होगा इसने देखा होगा दशमो अस्ति व परोक्ष ज्ञान होगा शब्द तो जो होता है कभी परोक्ष ज्ञान का कार्य बनता है कभी अपरोक्ष का कार्य होता है विषय के आधार पर निर्धारित तो होता है जब कहा है बताओ कहेंगे वो तब कहेगा मेरे सामने एक बार एक व्यक्ति गिनो एक खड़ा होता है फिर गिनता है नौ तक जाने के बाद उसी गाड़ी रुक जाती है तब कहता है ये नौ हो गया है ना अब दसम तो दसवा तुम हो ऐसा बोल देता है तो बोलने पर उसको ज्ञान होगा कि नहीं होगा मैं दसवा हूँ परोक्ष होगा कि अपरोक्ष होगा अपरोक्ष हो होता है शब्द जन्य जो ज्ञान होता है विषय के आधार पर आधारित तो होता है परोक्ष ज्ञान कभी अपरोक्ष ज्ञान यह विषय सन्निकृष्ट है आत्मा सबसे नजदीक है इसलिए या अंत प्रज्ञा साधन के माध्यम से ही उसका ज्ञान हो जाएगा अन्य ज्ञान के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं कार्य तस्से ही साक्षात्कार है जो तुरीय आत्मा का साक्षात्कार करना है अंत प्रज्ञादी के अनुछेद के माध्यम से न शब्दातिरिक्तम प्रमाणम अन्वेषण शब्द से अतिरिक्त प्रमाण अन्वेषण नहीं करना चाहिए क्यों शब्द से विषय अनुसारण प्रमाहित शब्द का नियम है विषय के आधार पर प्रमा का ज्ञान का कारण बनता है कभी परोक्ष ज्ञान का कारण बनता है कभी अपरोक्ष ज्ञान का कारण बनता है विषय सान्निध्य तो में हो तो शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है और विषय दूर में हो तो शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है विषय सानिध्य में है ही है पूरी हमारे से भिन्न नहीं हम ही है यह स्थिति हो जाती है क्यों विषय से तुर से असंसृष्ट पर है नज्ञवादी को निषेध करके जो विषय कर बना हुआ है का ज्ञान का विषय जो बनता है असंसृष्ट अप किसी के साथ संपर्क वाला अपरोक्ष ज्ञान होता है इसलिए तुरीय साक्षात्कार प्रसंख्याख्यम साधनातरम यदम पक्षम तुर्य ज्ञान के साक्षात्कार करने में गुरुबाजी का कहना था पहले परोक्ष ज्ञान होगा बाद में जब उसका निधि ध्यास चलाएगा आवृत्ति करेगा तुरिया हम तुरियो हम तुरियो हम तुरियो, तुरियो, तुरियो आवृत्ति चलाएगा आगे जाकर के अपरोक्ष ज्ञान होगा बाचस्वती मिश्र का कहना है शब्द से परोक्ष ज्ञानी होता है तत्वमसी तो आदि में भी झगड़ा है पद्म पादाचार्य जी का और वाचस्वती मिश्र का कुछ मतभेद है वाचस्वती मिश्र बोलते हैं तत्व एक महाभाग्य शब्द है तुम वो ही होकर कहा जाता है तो शब्द जानकान परोक्ष होगा तो परोक्ष को अपरोक्ष करना है तो कैसे करेंगे मनन और निधिध्यासन करेगा उसके बाद श्रवण के बाद मनन श्रोतव्य मंतव्योध्या है मनन करेगा निधिध्यासन करेगा जाते जाते जाते आगे अपरोक्ष ज्ञान निधि चरम होने पर होगा चरम ज्ञान कहते हैं जिसको अपरोक्ष ज्ञान वो शब्द से तो परोक्ष ज्ञान ही हुआ तत्व तो कालांतर में जाकर के मान करके विधिध्यासन में गया विधि करता करता मैं ब्रह्म हूं ऐसे ज्ञान उसको हो गया अपरोक्ष ज्ञान हो गया ये बाचस्वती मिश्र का बदला है प्रस्थान और पद्म पादाचार्य जी कहते नहीं अगर विषय सामिध्य में हो तो सबसे अपरोक्ष ज्ञान होता है तत्वी तो जो सुना विषय स्वयं है वही होने से उसको अपरोक्ष ज्ञान हुआ है परोक्ष ज्ञान नहीं होता अपरोक्ष ज्ञान होगा दोबारा उसको अपरोक्ष ज्ञान होता ऐसा नहीं है उसी काल में श्रवण काल में ही अपरोक्ष ज्ञान होता फिर पद्मपादाचार्य जी के मत में मन निद्राशन व्यर्थ हो जाएंगे जब श्रवण से ज्ञान हो गया तो मन और व्यासन किस काम का स्रोतप्यो मंत्यो निध्या ऐसा आया कहते है, नहीं उसको दृढ़ करने के लिए हुआ हल्का फल गया ज्ञान उसको मजबूती करना है दृढ़ करना, उसके लिए मनन निध्यासन है ज्ञान तो सब अपरोय ज्ञान हुआ तत्व तो नशीन ऐसे पदपाता जी के मत <coughs> तो ऐसे यहां भी ये कह रहे हैं कि विशेष तुर्यसृष्ट अरो आगे बोलते हैं तुरी साक्षात्ख्यम साधना पक्ष प्रतीक्षा तुर्य के साक्षात्कार पहले तो परोक्ष ज्ञान होगा फिर प्रसंख्यान नामक साधन माने आवृत्ती करना अंतस्प्रग नहम बहस्प्रोह तुरी ऐसा आवृत्ति करना प्रसंख्यान यह साधन की आवश्यकता होगी तो आप अपरो होगा तुरी आत्मा ये एक विषय रखा था उसने उसका भी खंडन करते हैं प्रतिक्षि प्रतिक्षेप करते प्रतिक्षे, हैं प्रतिक्षे, करते हैं कहा प्रसंख्यान क्या होता है तीन नंबर की टिप्पणी है प्रत्यय आवृत्ति ज्ञान की आवृत्ति प्रत्यय की आवृत्ति करना ज्ञान की आवृत्ति करना प्रसंख्यान है प्रसंख्यान तुरियम तुरियम इत्येपम अनुसंधान यही है तुरीयम तुरियम तुरियमसान करते करते अप्रोक्ष होगा पहले तो ये तीनों आत्माओं का निषेध के माध्यम से नाम नज्ञात इत्यादि शास्त्रों से परोक्ष ज्ञान होगा तुर्य का बाद में जाकर का परोक्षा तुरियम तुरियम तुरियम लिदासन है ये पूर्ववादी का कहा था उस पक्ष का खंडन करते हैं साधन तारंभ निकम कहते हैं देखो रज्जु में सर्प विकल्प व को सामने रखना भाष्य में पहले ही है रज्जु सर्वपुरु को दिख रही थी सर्वपुरु से निषेध करने के बाद में उस रज्जु को अपरक्ष करने के लिए कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता होगी क्या नहीं या अन्य साधन की अपेक्षा होगी नहीं किसी प्रकार यहां की पंक्ति उसी की है दृष्टान्त पर रज्जु पर रखा ठीक है हम कहते हैं प्रसंख्यान ऐसे अप्राम पात्र प्रसंख्यान कोई प्रामाणिक नहीं है आवृत्ति कितने बार करना कितनी संख्या में किए जानना चाहिए प्रमाण नहीं प्रमाण नहीं है कितने बार अपरो करने के कितने बार उसको गिनते रहना और अगर संख्या पूरी नहीं होगी तो फिर औदा ही होगा चरम ज्ञान बोलते हैं वो प्रमाण नहीं यही कहा प्रसंख्यान से अप्रमाण प्रसंख्या आवृत्ति पहले परोक्ष शब्द से परोक्ष ज्ञान होगा और उसको आवृत्ति करते करते करते करते आगे जाके अपरो होगा बाचस्युत मिश्र वाला पक्ष है उस पक्ष को कहा से प्रसंग प्रामाणिक नहीं हो न प्रमारूप व साक्षात्कार प्रति हेतु यथार्थ ज्ञान जो होता है प्रमारूप जो साक्षात्कार है उसके प्रति हेतु नहीं हो तो उसमें कारणत्व नहीं है, तो है प्रसंख्यान में भाव एक यथा रज्जुरीय सर्पो नवेक अधिक समुदय दशायामे रज्ज्वा सर्प निवृत्ति फले सी क्षात्कार प्रमाणातर ऐसा हो गया ये रशि है सर्प नहीं है ऐसा ज्ञान हो गया पहले जहाँ सर्प बुद्धि हो रही थी अब हो गया नहीं रज्जु रिम सर्पो न सर्प नहीं है रशी है ऐसा ज्ञान हो गया जहाँ यदि विवेक अधि ये विवेक ज्ञान है विवेक बुद्धि है विवेकधी समुदाय दशा उदय जब होती है विवेक बुद्धि उदय हो गई रज्जु रियम न सर्प नहीं रज्जु है ऐसा विवेक बुद्धि जब उदय हो जाती है उसी काल में ही रजुआम सर्प निवृत्ति फलेप निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो जाए सर्प बुद्धि समाप्त हो जाएगी वहां रज्जु फले सिद्ध फल के सिद्धि होने पर अब रज्जु साक्षात्कार जब सर्प बुद्धि निवृत्ति हो गई अब फिर रज्जु को साक्षात्कार करने के लिए प्रत्यक्ष करने के लिए तो फिर फलांतरम प्रमाणांतरम साधना मृत्य थे हाँ, साक्षात्कार के लिए अन्य फल कोई कल्पना करना आता तो अन्य प्रमाण की कल्पना करना अन्य साधन की कल्पना करना ये अन्वेषण नहीं किया जाता है तीर्थत्व उतने समर्थ है रतुरियम ना सर सर्व इतना ही समर्थ है भाई समर्थ है तथा यहाँ भी यहाँ भी वैसा ही है यहाँ भी वैसा ही है तुर्य ज्ञान परोक्ष ज्ञान होगा फिर विद्या परोक्ष होगा एक बात नहीं ये कहते हैं भाष्य में कहते हैं रज्जु सर्प विवेक समकाल जैसे रज्जु और सर्प का अविवे काल में सर्व बुद्धि हो गई थी रज्जु का अज्ञान था अविवेक था अब विवेक करेंगे पृथक भावे धातु से विवेक बनता है उपसर्ग है विस्तृली धातु है पृथक करने अर्थ में रज्जु और सर्प का विवेक करेंगे जिस काल कब करेंगे ज्ञान का अविवेक था और अविवेक होने से सर्प दिख रहा था विवेक तो करेंगे रज्जु सर्प विवेक समकाले है। जिस, जिस अवस्था में रज्जु और सर्प का विवेक होता है नायम रज्जु अयम सर्प ऐसी बुद्धि हो जाती विवेक काल है, है। समकालय उसी काल में जिस काल में रज्जु सर्प का विवेक होगा उसी काल में ही घट काले सर्प निवृत्ति फले रज्जु में सर्प निवृत्ति फल सिद्ध हो जाने पर र्प निवृत्ति हो गया रज्जु में सर्प नहीं अब सर्प की निवृत्ति हो जाती है सर्प बुद्धि समाप्त हो जाती है रज्जु और सर्प का विवेक काल मैंने ज्ञान काल में रज्जु में सर्प बुद्धि समाप्त हो जाती है फल मिल गया फले सती रज्जु अधिगमश्य फलांतरम साधना तरम वृगते ऐसा ठीका से जोड़ना पड़ेगा फिर रज्जु के ज्ञान के लिए अन्य फल की अन्य साधन की अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती को भाष्य में जिन लोगों के मत में तमो तमोपन व्यतिरकेण घटादिग में प्रमाण व्याप्रियते अवयव संबंधी संबंध वियोग व्यतिरेक अन्यतर अवयवे छिदीर्व्याम श्या जिन लोगों के मत में अंतकार में घट अंतकार से आवृत्त घट था अंधकार में पड़ा हुआ घड़ा है तो अंधकार को घड़ा को पृथक करने के लिए अलग करने के क्या करना पड़ेगा प्रकाश प्रकाश की आवश्यकता होगी तो पर जिन लोगों को मत में ऐसा मत है जिन लोगों का क्या है तमो अपने घटा अधिक में घट के ज्ञान में क्या है अंधकार को हटाना ही घट का ज्ञान होना है अंधकार विशेषता अंधकार को हटाने पर घट का ज्ञान स्वतः हो जाता है प्रकाश गया अंधकार को भराया तो घट ज्ञान हो जाएगा और घट को जानने के लिए फिर दूसरा कोई प्रमाण की आवश्यकता होगी वहां जिनके मत में ऐसा है क्या है ऐसा पुनः तमो अपन विद्रेय के अंधकार को हटाना से अतिरिक्त रूप से घटा में प्रमाण प्रमाण का व्यापार और होगा घट को जानने के लिए अतिरिक्त व्यापार होगा प्रमाण का अंधकार हटाना अलग बाद में घट को जानने के लिए अलग ऐसा प्रमाण होगा जिनके मत में उनके मत में ऐसा माना जाएगा कैसा छद्य अवयव संबंध वियोगी छिदिर व्याप्रिय कुलाड़ा चला रहे हैं पेड़ को काटने के लिए क्या छद्य जो पेड़ वस्तु था उसके जो अवयव का विश्लेषण होना है अलग होना है काटना माने अलग होना है छद्य जो वृक्षादि होंगे काटने योग्य छेद वृक्षादि होंगे उनके जो अवय का दो विभाग होना है तो उनके मत में क्या हो जाता है छद्य अवयव संबंध और अवयव का जो संबंध था क्षेत्र वृक्ष और अवयव का संबंध उसके अवयव का अवयवी का संबंध था संबंध का वियोग करना है मैंने वृक्ष का और कुछ अंशों का अलग करना है भाग अलग करना है वो संबंध वियोग से अतिरिक्त संयोग के अभाव से अतिरिक्त अन्यतर अवयव फिर अन्य अवय में दूसरे अवय में भी छिदिर व्याप्री थी जिस अवय को कट रहा है उससे अतिरिक्त अवय में भी छेदन क्रिया के व्यापार होता ऐसी मा, मानना जो चाहते है कि अंधकार विशिष्ट घट है तो अंधकार को हटाने के लिए अलग प्रमाण फिर घट को जाने के लिए अलग प्रमाण चाहते हो उनके मत में ऐसे मानना पड़ेगा क्योंकि तो ऐसा होता नहीं है दो टुकड़ा होना बाकी तीसरे में कहा व्यापार होता हो तो लकड़ी कटती है दो टुकड़ा होना है वो ये जो छद्य अवय का संयोग का विश्लेषण होने के बाद भी फिर दूसरे में व्यापार होना ऐसा तो नहीं होता ऐसा होने लग जाएगा मैंने अनिष्ट होगा ये कहा टीका मैं विषयगतम प्राकट्यम प्रमाण फलम न अध्यस्तृति के असंख्या पूर्वादी है महाराज जो प्रमाण होता है कोई भी प्रमाण शब्द आदि प्रमाण है जैसे यहां नात प्रग्मा आदि प्रमाण है ये जो मंत्र प्रमाण में तूर्य ज्ञान के लिए किस ज्ञान के लिए तूर्य को कही के लिए प्रमाण है नंत प्रग्मा कई प्रग्मा आदि प्रमाण सृति प्रमाण है किंतु तो प्रमाण का फल होता है विषय साक्षात्कार ना कि अध्यस्त प्रमाण का, का फल नहीं है तो पूर्वाधिक शंका है आरोपित वस्तु के निवृत्ति प्रमाण का फल नहीं माने अधिष्ठान का साक्षात्कार वह है यह पूर्वाधिक शंका है विषयगतम प्राकृत्यम विषय में जो प्राकृत्य है साक्षात्कार होना है वह होता है प्रमाण का फल ना अध्यस्थ निवृत्ति प्रमाण का फल अध्यस्ता की निवृत्ति प्रमाण का फल नहीं है टॉर्चर जलाना अंधेरे को हटाना फल नहीं हुआ घट मिलना फल है पूर्वादी बोलना चाहता है टॉर्चर जलाते हैं अंधेरे में घट खड़ा हुआ है और फल क्या है अंधेरा मिटाना फल है टॉर्चर जलाने का या घट की उपलब्धि है अंधकार हटाना फल है घट अपने उपलब्ध आएगा या आवरण बढ़ाओ घट की उपलब्धि आपको सताइए किंतु कुछ लोगों का कहना यह है विषयगतम प्राकट्यम फलांतरम ये जो विषयगत प्रागट्य होता है प्रत्यक्ष होता है अपरोक्ष होता खलांकर है फलांतरम विषयगतम प्रागट्यम प्रमाण फल प्रमाण का फल है विषयगत प्राकट्य साक्षात्कार विषय की साक्षात्कार होना प्रमाण का फल है न तो अध्यस्त निवृत्ति अध्यस्त निवृत्ति कोई ये नहीं है ऐसे पूर्वादि की शंका हो गई तो इसके उत्तर सिद्धांत बोल दे उनके बाद पे ठीक ऐसा ही है ऐसा ऐशा करके कहा ये शाम तमो पुनस्तमो अपन वित्तीय किरण घटा दी जो प्रमाण व्याप हाँ, जिनके मत में अंधकार को हटाने से अतिरिक्त रूप घट के जानने में प्रमाण का व्यापार मानते हैं जो लोग दो प्रमाण एक अंधेरे को हटाने के लिए चाहिए एक घट को जानने के लिए ऐसा मानते हैं उनके मत में ठीक है ऐसे ही हो जाएगा ऐसा होगा क्षेत्र अवय संबंध बी वित्तीय किरण जो काष्ट को छेदन होना है वो आदि चला करके लकड़ी काटते हैं तो छेद्य का जो अवयव के साथ संबंध है उसके संबंध का से अतिरिक्त तो होना अभाव से अतिरिक्त रूप से भी है छेदन क्रिया का व्यापार अन्यत्र भी होगा ऐसे मानना पड़ेगा मानना ठीक नहीं तो अज्ञान अपनयनाय प्रवृत्ता प्रमाण क्रिया स्व विषय भाव रूप अतिशय आधत्ते चेत अप्रियाशेषा तो छिदरअप क्षेत्र संयोग अपनायन अतिरिक्त अतिरिक्तम ये बोल रहे हैं उनको खंडन के लिए कहा स्व विषय अज्ञान, माना जिस विषय का अज्ञान होगा वहां जैसे रज विषय का ज्ञान होगा कोई विषय होगा स्व विषय का अज्ञान अपनायन आया स्व विषय का अज्ञान को हटाने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति किया जाता है प्रमाण दिया जाता है अपने स्व अज्ञान निवृत्ति के लिए तो जैसे घाट विषय का अज्ञान था अंधेरे में था तो उसके अपनयन करना अज्ञान, अंधेरे का हटाने के लिए वहां उसका फल होता प्रमाण का फल होता है प्रकाश का फल अंधेरा भगवान है ठीक इसी प्रकार यहाँ स्व विषय अज्ञान अपनयन आया स्व विषय जो अज्ञान है उसको हटाने के लिए प्रवृत्ता प्रमाण क्रिया जो प्रवृत्ता होने वाली प्रमाण क्रिया है स्व विषय भाव रूपम अतिशय में आदत्य पूर्वादि मत था अपने विषय में भाव धर्म कोई विशेष आधान करती है अपने विषय अज्ञान को हटाने के लिए प्रयोग किया गया जो प्रमाण क्रिया है वह क्रिया अपने विषय में भी आधान रखती क्या आधान करती भाव भाव प्राकट्य कोई साक्षात्कार आधान करती है अज्ञान के दिन के दिन साथ में अपने लिए भी कुछ विधान करती है ऐसे जो कहा आयन कहा ऐसा होता हो तो सिद्धांत कह रहे हैं अपनया विशेषा वो भी एक क्रिया है कौन अपनयन क्रिया समान होने से और क्रियात्विशेष छिदीर भी छेदन भी तो, छे। तो अपनयन क्रिया है क्या अपनैन अवय का अपनन हटाना है एक अवय को तो अलग करना है अपनन क्रिया भी छिदीर भी छेदन क्रिया भी क्षेत्र संयोग अपनयन अतिरिक्त अतिरिक्त क्षेत्र संयोग जो क्षेत्र का संयोग बना क्षेत्र वृक्ष है उसका संयोग का विश्लेषण अतिरिक्त अपनयन अतिरिक्त ज्ञान अतिशय आदत उसमें कोई अतिशय दिखाना चाहिए किन्तु होता है अतिशय नहीं होता केवल दो टुकड़ा करने काम होता है तीसरे के साथ संबंध नहीं होता उसका ठीक यहां भी स्व विषय अज्ञान को हटाने के लिए ही ये जो अनात बातें हैं न कि स्व में अतिशय कुछ नहीं डाल रहा है तुरिया आत्मा को कुछ अधिशय करने के लिए अना प्रतिमादि नहीं कहा जाता है केवल अपने विषय का जो अज्ञान था उसको अनांत प्रतिमा नव प्रतिमा वाक्य के द्वारा निशेद कर दिया हटाया जाता है तो अज्ञान को निवृत्ति करने के लिए प्रमाण है अपने को जानने के लिए प्रमाण नहीं है अपना स्वतः साक्षात है उसको क्या जानने उसको जानने के लिए कौन प्रमाण है कोई प्रमाण है प्रमाण से पहले हम सिद्ध होते हैं हम प्रमाण देने वाले हम हो तो प्रमाण देंगे तो हम प्रमाण हमें सिद्ध करेगा या हम प्रमाण को सिद्ध करते हैं हम करते हैं प्रमाण है। है। की सिद्धि प्रमाण की सिद्धि हमारे से है न कि प्रमाण से हमारी सिद्धि है जो अज्ञान है आवृत्ति उसको हटाने के लिए प्रमाण है नत तो संयोग विनाश अतिरिक्त विभागे संप्रति पत्तिर नयायी का आगे बोलेगे महाराज नहीं जो स्व को हटाने के लिए किया गया जो प्रमाण होगा उससे अतिरिक्त स्व में विशेष आधान भी करता है हमारे गुरुजनों ने कहा है संयोग नाशको गुणो विभाग ऐसा बोला है संयोग नाशक माने संयोग का अभाव अभाव बोलने के बाद फिर भाव धर्म लाया गया गुण उसको कहते विभाग संयोग नाशक हो गुण विभाग हमारे गुरुजनों ने ऐसा कहा संयोग का अभाव करना है तब विभाग पैदा होगा वो अभाव अलग है विभाग अलग है विभाग तो भाव पदार्थ है वो और संयोग का नाशक मान अभाव है वो अतिरिक्त आधान करती होती है संयोग नाश क्रिया माने संयोग का नाश करती हुई विभाग का भी विधान करती है जैसे होता है यहाँ भी वैसे होगा स्व विषय का ज्ञान को नाश करते हुए प्रमाण ज्ञान और शो के भी अच्छे तो से आधान करेगा ये पूर्वाधिक तो सिद्धांत बोलते न तो संयोग विनाश से अतिरिक्त विभाग मान्य में संयोग के नाशी विभाग है जहां विभाग बोलते नहीं आए क्या होता क्या है वहां संयोग का नाश और क्या होता है संयोग का नाश हो गया विभाग कहने लगे संयोग के नाश से अतिरिक्त विभाग में कोई संप्रतिपत्ति अविवाद नहीं है आपके हमारे में विवादित है आप मानते हम नहीं मानते समय हम तो संयोग नाश को ही विभाग कहते हैं किसको हम संयोग के ध्वसों को विभाग कहते हैं तुम लोगों ने भाव को रखा चौबीस गुणों में एक गुण रखा क्या है विभाग संयोग ध्वस ही है विभाग और कुछ नहीं है हमारे यहां ये कहा नचा संयोग विनाश अतिरिक्त विभाग है संप्रति पत्र स्थित तुम्हारे हमारे में एक मत नहीं है उसमें सिद्धांत ने कहा टिप्पणीचार संयोगनाशको गुणो विभाग ये नैयाय का सम्मत विभागे विभागे नत संयोगनाशको गुणो विभाग नैयाय के सम्मत विभागे नई आय के मान्यता है इस विभाग में ऐसे विभाग में न अस्पत सम्मति हमारी सम्मति नहीं उसमें हम लोगों की सम्मति नहीं है माने वेदांति की सम्मति नहीं है उसमें सहमति नहीं हम तो संयोगनाशको ही मानते विवाद तुमने गुण करके और अलग रखा है संयोगनाशक हो और गुण भी हो उसको विवाह कहते हैं गुण माने भाव ठीक ठीक है। आगे बोलते हैं। से कहा प्रकाशत्व ज्ञानवत न अर्थ निष्टत्व न, न, न अर्थो अस्ती भाव और प्राकट्य जो बोलते हो साक्षात्कार करने के लिए अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता साधन की अपेक्षा मानते हो प्राकट्य जो माने नज्ञ मादि के द्वारा विशिषता का निषेध करने के बाद शुद्ध आत्मा के लिए अतिरिक्त प्रमाण आदि की प्राकट्य के लिए कुछ विशेष मानते मैंने क्या है सिद्धांत पूछते हैं प्राकृत्य से प्रकाशत्व वो स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है जड़ है कि चेतन है प्र... प्रा... प्राकृत्य प्रकाशत ज्ञानवत न अर्थन यदि प्रकाश स्वरूप है वो तो जैसे ज्ञान भीतर होता है मन की वृत्ति है ज्ञान वैसे वो प्राकृत्य में भीतर होगा विषय में नहीं होगा विषय की प्राकृतिक ऐसी मानेंगे फिर उसको यदि प्रकाश स्वरूप है तो जैसे ज्ञान प्रकाश स्वरूप है भीतर होता है क्या होता है मनोवृत्ति मन में होता है वो ठीक है इस प्रकार उसको भीतर होना चाहिए तो विषय में कैसे रहेगा वो प्राकट्य से प्रकाशत्व यदि प्रकाश रूप है वो प्राकट्य तो ज्ञान जैसे ज्ञान भीतर होता है उसी प्रकार भीतर होना चाहिए न अर्थनिष्ठत्व ज्ञान अर्थनिष्ठ नहीं होता मनोनिष्ठ होता है मन है ज्ञान तो अर्थनिष्ठ नहीं होगा वो प्राकट्य अप्रकाशत्व और यदि अप्रकाश रूप में प्राकट्य तो फिर क्या होगा तेना अर्थेन अनाथ अस्त फिर उस रूप प्राकट्य के माध्यम से अर्थ के साथ कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा अर्थेना न अर्थ माने प्रयोजन नास्ती प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा एक एक आ पांच की टिप्पणी ज्ञानम ही प्रकाश रूपम अंतकरण निष्ठम ज्ञान जो प्रकाश स्वरूप होता भीतर होता अंतकरण निष्ठा कट्य सकाशत्व यदि प्र, प्राकट्य भी प्रकाश्य है प्रकाश है यदि प्रकाश रूप है तो निष्ठा अंधकर्म नि अंधकर्म निष्ठ होगा तो विषय निष्ठा नहीं रहेगा प्राकट्य विषय प्राकृत्य कैसे होना यही सिद्धांत है अगर प्रकाश रूप है अप्रकाश रूप है तो उसके साथ फिर विषय के साथ कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा इसलिए दूसरे प्रमाण आदि को मानने की आवश्यकता नहीं है केवल एनांत प्रतिमा के द्वारा निषेध कर देने पर ही जैसे रज्जु या नाय सर्प बोल दिया जाता है तो रज्जु को जानने के लिए अतिरिक्त तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ठीक इसी प्रकार यहां भी अविद्याल में प्राप्त थे विश्व तेजस आदि उनका निषेध मांध प्रतिमादि के द्वारा हो जाने पर तुरिया आत्मा का ज्ञान होता ही है उसके लिए कोई प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं है न साधनांतर की आवश्यकता है न प्रमाणांतर की आवश्यकता है केवल आग्र आवरण भंग करने के लिए ही ज्ञान की उपयोगिता है अपने, अपने को जानने के लिए ज्ञान की उपयोगिता नहीं है हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है जो तो आवरण है उसे भंग करना है इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है ठीक टीका में आगे अज्ञान निवर्तक में प्रमाण विपक्ष विषय पूर्ण कारण अभाव संवेदन मन सद्या पूर्वादि बोलता है महाराज आपका मत हो गया कि अज्ञान के निवर्तक में प्रमाण होता है विषय के स्पूरण में नहीं विषय के प्रकाश के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं केवल अज्ञान हटाने के लिए ऐसा कहा आपने अज्ञान निवर्तक में प्रमाणम अज्ञान निवर्तक प्रमाण पक्ष वेदांति पक्षे, पक्षे, पक्षे, जो वेदांत का पक्ष है वेदांत का पक्ष इस पक्ष में विषय स्पूर्ण कारण विषय की कैसे होगा वो तो अज्ञान करके प्रमाण चरितार्थ हो जाएगा विषय की प्राकृत्य कैसे होगा स्पूर्ण कैसे होगा विषय का कारणाभाव तो कोई कारण कहा नहीं इसलिए विषय संवेदन विषय का ज्ञान नहीं होगा फिर संवेदन में ज्ञान विषय का ज्ञान नहीं हो, नहीं हो सकेगा अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण माना जाए तो विषय ज्ञान के लिए कोई प्रमाण नहीं रहा विषय का ज्ञान नहीं हो सकेगा यही शंका पूर्वादि की इसके उत्तर में सिद्धांत बोलते यदा इत्यादि का भाष्य यदा पुनर्घटितवशो विवेक करने प्रवृतम प्रमाणम निवृत्तिवानी छयव संबंध विवेक करे प्रवृत्ता तदवय दबान तदा नाक घट विज्ञानम न तत्मा यदा पुनर्जब घटतमसो विवेक अंतकार से आवृत घट है घट और तम का अंधकार का विवेक करना है अलग करना है विवेक करने घटत अमसो विवेक करने घट और तम मधेरे में पड़ा हुआ घट है तो मधेरा को और घट को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा डॉर्चा जलाना पड़ेगा प्रकाश की आवश्यकता होगी यदा पुनर्घटत वैसे यहां भी है आत्मा एक घट के स्थान पर समझो और तम के स्थान पर अज्ञान को समझो ऐसा समझ के चल रहा है यदा पुनर्घट तमशो को विवेक करने घट और अधेरे को विवेक करना है अलग करना है पृथक करना है उस काल में प्रवृत्तम प्रमाण प्रमाण प्रवृत्त हो गया कोई प्रकाश टॉर्च तो आदि कोई लगाया आपने वही प्रमाण वही बनेगा वहाँ प्रवृत्त जो प्रमाण है अनुपादित सिम वहाँ उत्पादित लेना ग्रहण करना कौन इष्ट है घट और ग्रहण न करना इष्ट कौन है तम जो अनुत्पादित तम है उपादानम न इष्टम अनुपात जो ग्रहण करना इष्ट नहीं है तो तम है उसी को हटाने के लिए तो टॉर्च का प्रयोग करते हैं उस तमो निवृत्ति फलावसान जो प्रमाण होगा वो तम को निवृत्ति करना फल ही में अवसान हो जाएगा घट के लिए कोई काम नहीं करेगा टॉर्च टॉर्च जो चलाएंगे अंधेरा भगाने में उसका फल पूरा हो जाएगा घट को प्रकाश नहीं करेगा वो अंधेरा भगाएगा वो घट प्रकाशित हो गया नहीं घर तो पहले था ही पहले से विद्यमान ढक दिया था भंग करना उसका काम इतना ही एक है है, यदा पुनः घट तमुसरे में घट पड़ा हुआ है तो घट का अंधेरे का पृथक करना है पृथक करने के लिए प्रमाण लगाया मैंने टॉर्च आदि प्रमाण होगा वहां प्रकाश प्रमाणम अनुपादित शम जो उत्पादन में इष्ट नहीं है ग्रहण करना इष्ट नहीं है कौन तम अंधेरा तम हो निवृत्ति फलावसान हो तम निवृत्ति फल में अवसान हो जाता प्रमाण जैसे दृष्टान किया जाता है दो भाग करने के लिए यही तो होता है ना विवेक करने के लिए छिदी रेव छ्य अवय संबंध विवेक करें क्षेत्र जो वृक्षादि होगा उसके अवयव का विवेक करना अवय को अलग करना है उसे वृक्ष से एक टुकड़ा अलग करना है प्रवृत्ता ऐसे छेदी क्रिया है प्रवृता छिदी माना छिदी क्रिया अवय द्वैधी भाव उस वृक्ष के अवयव का द्वैधी भाव दो टुकड़ा फल पर समाप्त तो हो जाती है के और विशेष घट विज्ञान अवश्य हो ही जाता है घट के ज्ञान के लिए अतिरिक्त तो वहां टॉर्च आदि नहीं जलाने पड़ेगा नानते दृष्टान दिया जब अंधेरा हट जाए प्रमाण से तो घट विज्ञान नांदरिक अवश्यम भावी है उसके लिए अलग प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ठीक इसी प्रकार यहां भी है जब इष्ट नहीं है कौन विश्व तेजिस इष्ट नहीं है उपाधि विशिष्ट इष्ट नहीं है तो शुद्ध में जाना है तो इनको निषेध कर देगा नानद प्रज्ञ नब्बे वाक्य निषेध करेगा तो शुद्ध का ज्ञान अनिवार्य है हो जाएगा उसके लिए अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ठीक है नंतर एक घट विज्ञान अवश्यम भावी है उसका घट विज्ञान जब अधेरा जो हटा दिया जाता है प्रकाश के माध्यम से घट होकर ही रहेगा उसके लिए अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ठीक न तत्त प्रमाण फलम जो घट होता है वो प्रमाण का फल नहीं है जो प्रकाश रूपी प्रमाण डाला था उसका फल नहीं है उसका फल तो हो गया क्या अधेरा हटाने में फल हो गया न तत् प्रमाण फलम घट घट विज्ञान प्रमाण का फल नहीं है ठीक है इसी प्रकार यहां भी समझना एक कहा घटो ही तमसा समावृतो घट एक अवस्था विशेष में अधेय से ढका आवृत है अधेर में पड़ा हुआ है घट गट। घटो ही तमसा समावृतो सम्यक आवृत है घट अध्य से ढका हुआ अक्षम जाय व्यवहार योग्य व्यवहार अयोग्य तिष्ट उस काल में घट व्यवहार के अयोग्य होकर ही रहता है व्यवहार के योग्य नहीं होता है जलाहरण आदि क्रिया नहीं हो पाती उसमें उस घट में जो अंधेरे से ढल जाता है घट उस काल में व्यवहार के अयोग्य होकर बैठा हुआ है वह घट तश्य उस घट का तमसो निष्क्रम्य अंधेरे को निकाल करके उस घर को अब व्यवहार का योग्य बनाना है वो अंधेरे को निष्क्रम मान निकालकर ले बनता है वो उस तम को निकाल करके अंधेरे को निकालकर व्यवहार योग्यत्व आपादन है जो घट अंधेरे में आवृत था उसको व्यवहार के अयोग्य बन के बैठा था वो उसको व्यवहार के अयोग्य बनाना है हमने उस काल में क्या करेंगे अंधेरे को हटा करके निकाल करके व्यवहार योग्यत्व आपादन है व्यवहार के, के योग्य सिद्ध करना है हमको ना। जलाहरण आदि क्रिया करनी है स्थिति में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणम प्रवर्तित तो उस काल में प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण होगा प्रवृत्ति होगी वहां अंधेरे में पड़ा हुआ है घट प्रमाणम प्रवर्तित अनुपा अनिष्ट प्रमे अनुपाधिक अनिष्टस्य उसमें जो अनिष्ट है घट के व्यवहार के योग्य होने नहीं दे रहा कौन तम अक्षित ग्रहण की ग्रहण के लिए इष्ट नहीं मान अनिष्ट है जो अप्रमेय से था था। अप्र... वो जो अधेरा प्रमेय नहीं है ज्ञान का विषय नहीं वो अप्रमेय है हमारा विषय नहीं है अप्रमेय से ऐसे तम का निवृत्ति लक्षणे फले जो निवृत्ति हो जाना है तम का होना है प्रमाण जब देंगे आदि निवृत्त लक्षणे फले यदा परिवर्तित जब फल परिवर्तन हो जाता है तम की निवृत्ति हो जाती है तब तथा घट संवेदन आर्थिकम घट का जो संवेदन मानी ज्ञान आर्थिक हो जाता है उसके निवृत्ति होने पर यह ज्ञान अवश्यम भावी है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं अर्थ से सिद्ध हो जाता है शब्द नहीं है आर्थिक है अर्थ से सिद्ध होता है उसकी निवृत्ति होने पर यह अवश्यम भावी इसका ज्ञान हो जाता है यह आर्थिकम तथा घट संवेदन आर्थिक प्रमाण फल तो ये प्रमाण का फल नहीं कहा जाएगा अर्थ से प्रमाण का फल तो अटने अनिष्ट छवृत्ते आवश्यक सूचनाय तमो विशेषण प्रत्याथम नये निवृत्ति जो है अनेर की निवृत्ति आवश्यक है प्रकाशादी जलाने पर निवृत्ति हो जाती है आवश्यक तो सूचना देने के लिए तम का विशेषण लगा दिया प्रत्यार्थ नये तम तो प्रत्येक तो नय है उसको लगाकर ये कह दिया अनिष्टम कहा या अनुपादित निष्ठा प्रत्यय है उसमें नये लगा करके बोला अनिष्टम करके बोला अच्छा अनिष्ट इत्यादि निवृत्त योग्यता ध्वनयन निवृत्ति की योग्यता को दिखाते हुए सूचित करते हुए प्रकृति अप्रमेय से प्रकृति को कहा कहा नहीं प्रमेयम प्रमाण निवर्तन जो प्रमेय होगा वास्तव में प्रमाण से निवृत्ति उसकी नहीं होती है प्रमाण से वो तो उत्पादित होता है तो जानकारी होती है निवृति नहीं होती प्र, प्रमाण से किसी प्रमेय की जो अप्रमेय होगा प्रमाण से निवृत्ति उसी की होती है नहीं प्रमेयम प्रमाण निवर्तम भवती प्रमाण के द्वारा निवर्त्य नहीं प्रमेय जो होगा प्रमा का जो विषय होगा ज्ञान का विषय वो प्रमाण से निवृत्ति उसकी नहीं हो सकती है अप्रमेय से पद तन पद अप्रमेय जो होगा वो प्रमाण तत्पन प्रमाण प्रमाण निवर्तित होगा अप्रमेय जो होगा वही प्रमाण निवर्तित होगा यह घट प्रमेय है और तम जो है अप्रमेय है वही प्रमाण से निवृत्ति उसी की होनी है घट की निवृत्ति नहीं होनी ठीक है ठीक यथा छिदी क्रिया क्षेत्र से तरोन अबयो, क्रिया छेदन क्रिया है लकड़ी जो छिदी क्रिया, रही, रही क्रिया, क्रिया है वो तो क्या छेद्य तरो वृक्ष है तरुण वृक्ष कटना वृक्ष नरो क्षेत्र होता है कटने योग्य होता है वृक्ष उसका अवयर दो अवयों का मिथा संयोग का निरसन है परस्पर जो संयोग था दो अवयवों का उसको निरसन कर खंडन करने में लगी हुई है क्षिदी क्रिया दो अवयवों का जो संयोग था उसको विभाग करने में लगी हुई है क्रिया है ध्वंस करने में लगी है संयोग का निरसन है प्रवृत्ता औषति संयोग का अभाव करने में प्रवृत्त हुई जो क्षिदी क्रिया है ऐसी क्रिया तयोर एव छेद्य अवयोग और द्वैधिक भाव फल दोनों अवयव का द्वैधिक भाव जो फल है उसमें परिवेशन हो जाती है अनुच्छिदी क्रिया उसे अतिरिक्त फल उसका नहीं छेदन करना माने दो टुकड़ा कर देता बस उसमें समाप्त है वो परिवशक न तो अन्य तरह वह भी दूसरे अवयव में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता जहां वो उसका कटना था उतने काट करके फल पूरा हो गया उसका न तो अन्य तरह अवय भी छिदी व्याप्रियत है क्षेत्र क्रिया अन्य अवयों में दो अवयों को छोड़ करके अतिरिक्त अवयव में व्यापार होगा क्षेत्र क्रिया गया ऐसा नहीं यहां भी वैसा ही है यह प्रियत दो नंबर की टिप्पणी कहा कंचित अतिशय में आ दूसरे अवयव में कोई अतिशय आधार नहीं कर सकती हो वो तो दो टुकड़ा करके समाप्त हो जाती है फल हो गया उसका ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना करना चाहते यहां भी, भी। तबोनिवृत्तों प्रमाण निर्वीर अधेरे को हटाने के लिए मान अज्ञान को हटाने के लिए प्रमाण की निर्माण होता।, होता है समर्थ होता है प्रमाण अज्ञान हटाने के लिए निर्वण होती मान संपन्न संपन्न होता है घटस्फूरण तो आर्थिकम अंधेरे में जो अंधेरे को हटाने में प्रमाण गा। तो जो टर्चा जलाएंगे उसी में संपन्न होगा घटस्पूर्ण तो आर्थिक घट का जो स्पूर्ण होगा आर्थिक है इसी प्रकार यहाँ भी लक्षणावृत्ति है इनका ये जो नांत प्रज्ञा आदि के द्वारा बाईस प्रज्ञा तो विश्वादी आत्मा का रिश्त करने में प्रयोजन सिद्ध हो जाता है क्योंकि तो आत्मा का जो स्फूर्ण होना है तुरी आत्मा का वो आर्थिक है इसलिए शब्द तो उसमें नहीं आए लाक्षणिक आर्थिक शाब्दिक नहीं है आर्थिक है का घटस्पूर्ण तो आर्थिकम घटस्पूर्ण त स्थायंजित्व एक शंका होती है चलो विश्व का निषेध कर देंगे तुरिया आत्मा अर्थ से ज्ञान होगा तो आत्मा का ज्ञान हो गया एक ज्ञान और रह गया एक तुरिया आत्मा रह गया और उसका ज्ञान दो अद्वैत रह गया अद्वैत कांसिद्ध होगा अर्थ सिद्ध तो ज्ञान हो गया ना शब्द से इनका निषेध कर दिया तुरिया आदि तीनों का तो अर्थ से ज्ञान हो जाएगा तुरिया का तो अब क्या रहा एक तुरिया आत्मा और उसका ज्ञान अभी भी द्वैत है वृत्ति अंतग्रहण की वृत्ति रूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान नहीं रूप ज्ञान तो ऐसी शंका होगी तो उत्तर देते न तो तस् स्थायित्व वृत्ति जो है स्थायी नहीं ठीक ही नहीं रहती है कथक का कथक आदि का दृष्टान दिया है अथवा फिटकी है उसको समझ लीजिए ऐसे दृष्टान्त है शास्त्र में जैसे पानी में गंदा पानी है उसमें फिटगिरी घुमा देते हैं डाल देते हैं वो तो फिटकिरी क्या काम करे पानी को साफ करते हुए अपना भी नष्ट हो जाती है फिटगिरी अलग से मिलने वाली नहीं वहां ठीक इसी प्रकार ये जो वृत्ति है ये तीनों का नाश करते हुए स्वयं नष्ट हो जाती है वृत्ति को नाश करने के अन्य वृत्ति अन्य वृत्ति की आवश्यकता नहीं है नहीं तो अन्वस्था दोष आ जाती है एक जो ज्ञान है घट ज्ञान घटस्पूरण जो ज्ञान है उसका था तो नहीं है उसका अभिव्यंजक प्रमात्र व्यापार है उसका जो अभिव्यंजक है प्रमाता का व्यापार घटस्पुर इसलिए था पाता है उसका जो प्रमाता में जो व्यापार होता है वृत्ति अंतर्ग्रणी की वृत्ति व्यापार है प्रमाता में होने व्यापार अस्थिर है स्थायी नहीं है व्यापार इसलिए घट ज्ञान भी नहीं होता इसलिए द्वैत्व होने की संभावना नहीं है एक कहना से टिप्पणी करेंगे इसके तीन और चार है तीन में कहते है। प्रमाण व्यापारे सकृत घटा नष्टे घटस्फूर पूर्वादी बोलता है महाराज प्रमाण व्यापार हो गया घटका ज्ञान हो गया घटका ज्ञान स्फुर हो गया प्रमाण व्यापार के माध्यम से प्रमाण व्यापारेण सकृत घट ज्ञान एक बार घटका अज्ञान नष्ट हो गया एक ही बार हो गया नष्ट होने के घट स्पूरण भगवत हमेशा घट का स्पूरण हो जाना चाहिए घट का ज्ञान नाश हो गया है ये शंका होने पर कहा न चत्य इत्यादि कहा न तुम घट ज्ञान स्थायी नहीं है क्यों उसके अभिभ्यंज का जो वृत्ति है वो स्थायी नहीं है वृत्ति स्थिर न होने से वो भी स्थिर है यही उत्तर दिया चार नंबर को कहते प्रमात्र व्यापार से कहा मैंने अंतकर्ण वृत्ति रिक्त अंतकर्ण वृत्ति जो प्रमाता का व्यापार है वो स्थायी नहीं है इसलिए भी विज्ञान भी स्थायी नहीं होता इसलिए अद्वैत में कोई विरोध नहीं आएगा ये कथक रेणु आदि के समान है ये कहा समय हो गया है मेरा ओम ओम देवा अत्रम श्री शांति